शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष के कृपा स्मरण में स्वामी अज्ञात महापुरुष को चिट्ठी में श्री श्री को की संकटजनक अवस्था की बात जानकर उनका दर्शन करने के लिए मेरा मन छटपटाने लगा मठ में लौट आने की प्रार्थना जताकर महापुरुष को मैंने पत्र लिखा उन्होंने पत्र में आज्ञा दी तथा किराए के रूपये भेज लिखा ये और भी कुछ दिन वहाँ रहते तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता किंतु श्री श्री को देखने के लिए सब तुम्हारे मन में अब जब तुम्हारे मन में प्रबल इच्छा हुई है तो मठ लौट आ सकते हो कुछ दिनों के बाद ही मैं मठ लौट आया और दूसरे ही दिन श्री श्री का दर्शन करने के लिए उनके भवन में पहुंचा। किंतु मां का शरीर बहुत अस्वस्थ रहने के कारण दर्शन आदि बंद था तो भी मठ से आया हूँ जानकर पूजनी शरद महाराज की विशेष आज्ञा प्राप्त हुई अतः दूर से ही उनका दर्शन और प्रणाम किया तथा तो उनकी शारीरिक अस्वस्थता का समाचार लेकर मैं मठ लौट आया मां का चरण स्पर्श कर मैं प्रणाम नहीं कर सका और उनसे बातचीत नहीं कर पाया इससे मन में बड़ा कष्ट हुआ जयराम बाटी में मैंने मां को देखा था उनके पास बैठकर बातचीत कर सका था तथा तो उनका चरण स्पर्श कर प्रणाम किया था यही बातें याद आने लगी श्री श्री माँ का शरीर अस्वस्थ था इसलिए महापुरुष रोज मठ से एक व्यक्ति को खबर लाने के लिए उद्बोधन कार्यालय में भेजते थे मठ में बिजली बत्ती या टेलीफोन का प्रबंध उस समय नहीं था मैं माँ के भवन से जब लौटा और महापुरुष को प्रणाम करने गया तो उन्होंने मुझसे माँ का समाचार पूछा माँ के हाथ पैरों में शोथ दिखाई पड़ा था दोनों पैर फूल गए थे और अरुचि थी पूजनी शरद महाराज ने कहा था वैद्य ने श्वेत पुनर्नवा का शाक पथ दिया है और अरुचि के लिए अमरूल शाख की चटनी खाने के लिए कहा है सुनकर महापुरुष ने कहा मठ के बगीचे में प्रचुर पुनर्नवा है और अमरूल शाक भी खूब हुआ है तुम रोज सुबह माँ के लिए थोड़ा थोड़ा पुनर्नवा और अमरूल शाक ले जाता ले जाना और उनका समाचार ले आना उन्होंने उसी समय बड़दा को बुलाकर रोज़ कुछ अच्छे अमरूल और पुनर नवा चुन लेने के लिए कहा दूसरे दिन से बड़दा साफ चुनकर केले के पत्ते में बांध देते थे मैं तड़के नाव द्वारा गंगा पार होकर कुटी घाट से पैदल चलकर कर आठ बजे के भीतर ही उद्बोधन कार्यालय में पहुंच जाता और सेवक महाराज के हाथ में वे देखकर दूर से ही श्री माँ को प्रणाम कर लेता था सिर्फ फिर समाचार लेकर मठ में महापुरुष के समीप उपस्थित होता था महापुरुष बहुत उत्सुकता से सब समाचार सुनते मठ के दूसरे साधु लोग भी इस अवसर पर लगभग डेढ़ महीने तक माँ का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था महापुरुष ने ही कृपा करके मुझे इस प्रकार से शिशि की इस मामूली सेवा को करने का मौका दिया था इस कारण आज भी मेरा अंतर उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डेढ़ मार तक दूर से माँ को प्रणाम करते समय रोज ही मैंने देखा माँ रुक्न शरीर में बरामदे के दरवाजे की ओर मुकर के फर्श पर लेटी पड़ी है और जब मैं प्रणाम करता था तो वे स्नेह की दृष्टि से मुझे देखती थी आहा उस दृष्टि में अपरिमित स्नेह ममता और, और करुणा टपकती थी वे बोलती नहीं थी किंतु दृष्टि के भीतर से करुणा का वर्षण करती थी और स्नेह प्रेम का स्पर्श देती थी उनके साथ आंखें मिलते ही उस दृष्टि के माध्यम से मिलन होता वे मेरे अंतर में स्नेह का वर्षण करती जिससे मेरा हृदय अलौकिक आनंद से भर जाता था प्रणाम करके घुटने टेककर हाथ जोड़ते हुए मौन प्रार्थना जताकर जब मैं चला आता तो श्रीषि माँ के स्नेह स्निग्ध सजल नेत्रों से मानव करुणा का वर्षण होता था और जितनी दूर तक वे दिखाई पड़ती थी मैं देखता था कि माँ मेरी ओर ही देख रही है आह अभी भी वह दृष्टि मेरे अंतर को प्रेम ज्योति से प्रकाशित कर रही है उनकी वह शुभ दृष्टि मेरे जीवन आकाश में उदयमान ध्रुव नक्षत्र के रूप में विराजमान है और उनके वे अपलक नेत्र सदा जागृत प्रशांत और अचंचल प्रहरी के रूप में मेरे जीवनांधकार में प्रतिष्ठित है जितने दिन जा रहे हैं सदा ही श्री श्री माँ की वह प्रेमानंद से अभिषिक्त कर रही है मामली सेवा करने के सूत्र से प्राय डेढ़ महीने तक प्रतिदिन मैंने श्री श्री माँ का दर्शन पाया है और पाई वह अयाचित करुणा जिसने मेरे समस्त जीवन को सार्थक और आनंद मधुर कर रखा है माँ की वह करुण और अनिमेश दृष्टि जब मेरे छोटे से जीवन को परिवेष्टित कर विराजमान है तो भय किस बात का सदानंद सुखे भाषे श्यामा यदि फिरे चाहे अर्थात यदि श्यामा देखे तो यह सदानंद भक्त आनंद समुद्र में तैरने लग जाए एक दिन मां के भवन से लौट लौटा और आकर महापुरुष जी को प्रणाम किया उन्होंने मुझसे माँ का कुशल समाचार पूछा मैंने चिकित्सा और पथ्य आदि के विषय में निवेदन करके जब कहा कि रात को उन्हें जरा भी नींद नहीं आई सारे शरीर में असहनीय जलन थी रात भर छटपटाती रही सुनते सुनते महापुरुष जी की आंखों में आंसू भर गए उन्होंने काँपते हुए स्वर से कहा आह सबके पाप ग्रहण करने से ही तो मां को ऐसा क्लेश भोगना पड़ रहा है इसी से तो उनके शरीर में विष की जलन है उन्होंने सैकड़ों संतानों के पाप ताप अपने भीतर आकर्षित करके अपने सभी संतानों को निष्पाप कर दिया है श्री तो श्री ठाकुर की कृपा और मां की कृपा एक ही है ठाकुर मनुष्य देह छोड़कर अब श्री श्री माँ के भीतर निवास कर रहे हैं जिन लोगों ने मां की कृपा पाई है उनका यही अंतिम जन्म है हे मां भक्तों के लिए तुम न जाने कितने कष्ट सह रही हो एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा था वह जो नौबत में स्त्री है और मंदिर में बहुत मां है दोनों एक ही हैं उस समय तो मैं उतना नहीं समझता था उन्होंने कहा था सुनकर मैं स्तब्ध हो गया था जिसने माँ का दर्शन किया है वह मुक्त हो जाएगा माँ का दर्शन मामूली भाग्य ही की बात नहीं है कहते कहते उनका गला ढूंढ गया मैंने रोते हुए कहा मैं रोज ही तो माँ का दर्शन कर रहा हूँ किंतु माँ के मुख से एक बात भी नहीं सुनने को मिलती मैं सोचता हूँ आह यदि माँ एक बात भी कहती महापुरुष जी ने आवेगपूर्ण पूर्व कंठ से कहा माँ जो तुम्हारी ओर देखती हैं वही तो उनका आशीर्वाद है उन्होंने दृष्टि दृष्टि से तुम्हें देखा है इसी से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है माँ की कृपा तुम पर पा गए हो यही तुम्हारे जीवन के लिए यथेष्ट है इस समय उनका शरीर बहुत अस्वस्थ है कैसे तुम्हारे साथ बात करेंगी वे इतनी दुर्बल हैं कि बात करने की शक्ति ही नहीं है अच्छी हो जाने पर उनके मुंह की बात तुम सुन सकोगे महापुरुष जी की शुभेच्छा अलौकिक उपाय से अक्षरश सत्य हुई शरीर त्याग की रात्रि में श्रीमान ने अलौकिक ज्योतिर्मय रूप से मुझे अंतिम आशीर्वाद दिया था कुछ मास के बाद जमशेदपुर विवेकानंद सोसाइटी के सेक्रेटरी ने बेलूर मठ के अधिकारियों से एक कर्मी भेजने की प्रार्थना की वह विवेकानंद सोसाइटी उस समय तक मठ मिशन के अंतर्गत केंद्र नहीं थी तो भी उन लोगों ने मठ के साथ विशेष सहयोग रखने के लिए एक साधु कर्मी मांगा था मठ में उस समय परेश महाराज अर्थात स्वामी अमृतेश्वरानंद कर्मी भेजने इत्यादि काम के लिए नियुक्त थे उन्होंने एक दिन मठ के आंगन में आम के पेड़ के निजम मुझसे कहा आपको जनशेदपुर विवेकानंद सोसाइटी में कर्मी बनकर जाना पड़ेगा तैयार हो जाइए उनकी बात सुनकर मैंने रोते हुए कहा नहीं परेस महाराज मुझे जमशेदपुर न भेजिए मठ छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता इत्यादि उन्होंने थोड़ा हंसकर कहा सभी लोग मठ में रहना चाहे तो काम कैसे चलेगा महापुरुष को कहकर मैं आपके आने का प्रबंध करता हूँ यह कहकर वे ऊपर चले गए मैं भी थोड़ी दूर रहकर उनके पीछे पीछे चला परेश महाराज ने महाराज जी के पास मेरे जमशेदपुर जाने की बात जब उठाई तो वे कुछ गंभीर हो गए और बोले नहीं वह मठ का लड़का है मठ में ही रहेगा परेश महाराज कुछ न कर चले आए मुझसे भेंट होते ही हंसते हुए कहा आपकी विपत्ति ठल गई असल में मैं तो ओट से सभी कुछ सुन रहा था इसके कुछ माह बाद १९२१ सौ के आरंभ में मुझे कर्मी रूप से मलाया उ उपद्वीप के कुआलामपुर एफ एफएमएस के आश्रम में भेजने की बात हो रही थी उसके प्रधान आयोजक रूप में स्वामी शुद्धानंद महाराज और व्यवस्था भी बहुत कुछ निश्चित हो गई थी किंतु महापुरुष जी के पास वह प्रस्ताव उड़ते ही उन्होंने केवल इतना ही कहा नहीं वह अभी बच्चा है उतने दूर कैसे जाएगा अतः मैं मठ में ही रह गया मेरे मन में बहुत आनंद हुआ और महापुरुष के प्रति कृतज्ञता से मेरा अंतर भर गया तीसरी बार भी मेरे बेलूर मठ से अन्य स्थान में जाने की बात हो रही थी किंतु महापुरुष ने उसे भी स्थगित कर दिया यद्यपि इस बार उसे मेरे मन में कुछ कष्ट हुआ था उन्नीस ईस्वी के आरम्भ में जब मुझे काशी के आश्रम के पूजनीय हरि महाराज की सेवा के लिए भेजने का प्रस्ताव हुआ तब यह सोचकर कि श्री ठाकुर के एक अंतरंग सन्यासी पार्षद और ब्रह्मज्ञ्य पुरुष की सेवा करने का मौका मिलेगा मैंने मन में अत्यंत आनंद हुआ विशेष रूप से पूजनीय हरि महाराज ने प्रथम दर्शन से ही मेरे अंतर की जय अंतर की जय कर ली थी और मेरे प्रति असीम स्नेह तथा करुणा व्यक्त की थी बात यह हुई कि इस बार भी मठ के मैनेजर महाराज ने जब महापुरुष जी के सामने हरि महाराज की सेवा के निमित्त मुझे काशी भेजने का प्रस्ताव उठाया तो महापुरुष जी ने मेरा नाम लेकर कहा नहीं वह मठ का लड़का है मठ में ही रहेगा किंतु महापुरुष महाराज ने इस निषेध के पीछे श्री ठाकुर को एक विशेष शुभ इच्छा है यह समझने की बुद्धि उस समय मुझ में नहीं थे आज इतने वर्ष के अनंतर सब कुछ दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट देख रहा हूँ महापुरुष जी ने इस ढंग से मुझे मठ में रखा था इसी कारण तो मुझे लगातार अट्ठारह वर्ष तक मठ में रहने का सुयोग मिला था और उसी से लगभग सोलह सत्रह वर्ष तक महापुरुष जी का सत्संग लाभ तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज स्वामी शारदानंद जी महाराज स्वामी सुबोधानंद जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज स्वामी अभेदानंद जी महाराज स्वामी विज्ञानंद जी महाराज आदि तत्कालीन स्थूल देह में विद्यमान श्री श्री ठाकुर के साथ सन्याथी पार्षद तथा श्री मार्टर महाशय आदि सात आठ गृहस्थ पार्षद भक्त गौरी माँ योगीन माँ आदि आठ नौ स्त्री पार्षद भक्तों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित होकर उनके आशीर्वाद लाभ का दुर्लभ सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था इतने अधिक महापुरुषों का आशीर्वाद लाभ उनका सत्संग उपदेश आदि का लाभ तो तथा घनिष्ठ परिचय इत्यादि सभी मेरे संन्यास जीवन को अमूल्य आध्यात्मिक संपद है और इन्हें श्री श्री महापुरुष जी की कृपा से ही प्राप्त करना संभव हो सका था महापुरुष जी के पास साधु ब्रह्मचारी और भक्त नर सभी लोग बिना रोक टोक आ सकते थे प्रातःकाल ध्यान करके ठाकुर मंदिर से अपने कमरे में आने के बाद भोजन की घंटी बजने तक फिर तीसरे पहर पहाई या तीन बजे से रात्रि में सोने तक हर समय सभी लोग महापुरुष जी के दर्शन उपदेश श्रवण स्नेह प्रेम आदर सत्कार तथा आशीर्वाद प्राप्त करके अपना अंतकरण परिपूर्ण कर लेते थे विशेष रूप से याद आता है कि मंदिर में प्रणाम करके प्रातः जब महापुरुष जी के कमरे में जाकर उन्हें हम प्रणाम करते तो मालूम होता कि समस्त जीवन का तथा विशेष रूप से उस दिन का दायित्व तो उनके श्री चरणों में अर्पित करके निश्चिंत हो गए हैं ब्रह्म ज्ञान से उज्जवल उनका प्रसन्न मुख्यमंडल स्नेहपूर्ण संबोधन हार्दिक कुशल प्रत्न आदि सब कुछ मन को एक अतीन्द्रिय लोक में ले जाता और एक अलौकिक आनंद से अंतर भर जाता था प्रातः काल के उस सम्मेलन में किसी किसी दिन बहुत ही उच्चांग की विवेचना होती थी और प्रायः प्रतिदिन ही श्री श्री ठाकुर माँ और स्वामी जी तथा संन्यास जीवन या संघ के आदर्श के संबंध में वे बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण देते थे बेलून मठ उनका बहुत ही प्रिय स्थान था एक दिन प्रातःकाल उन्होंने मठ के महात्म के बारे में सबसे कहा बेलूर मठ क्या मामूली स्थान है स्वयं शिवावतार स्वामी जी जहाँ निवास करते थे और यही उन्होंने समाधि योग से शरीर छोड़ा था और अभी भी वे सूक्ष्म शरीर से यही विराजमान है वे दिखाई पड़ते हैं मैं तो उनके कमरे के बगल से जाते समय कभी कभी देखता था कि वे कमरे में हैं यह स्थान उनका बहुत ही प्रिय था ठाकुर ने स्वामी जी से कहा था तुम कंधे पर ढोकर मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ काल तक रहूंगा। इसी कारण स्वामी जी ने नीलांबर बाबू के मकान से आत्मा राम की डिबिया स्वयं करने पर लेकर यहां इस मठ में लाकर स्थापित की थी उसी दिन से श्री ठाकुर की केंद्र में रखकर इस मठ में अनेक ध्यान जप, साधन भजन त्याग तपस्या शास्त्र आदि पठन पाठन आलोचना तथा भजन कीर्तन हुए हैं और कभी भी हो रहे और अभी भी हो रहे हैं यह बेलून मठ समूचे संघ का सिर है यहां ठाकुर की सेवा पूजा आदि ठीक ठीक होने से और बेलूर मठ का संचालन अच्छी तरह चलने से समस्त संघ ही ठीक ढंग से चलेगा इसी कारण मैं ठाकुर की सेवा में थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर तुम लोगों को बरहसता हूँ और शासन भी करता हूँ क्या यह मठ मामूली स्थान है यह इस युग का महान तीर्थ है श्री श्री माँ तो सबसे पहले अपने हाथ से श्री ठाकुर को यहां स्थापित करके उनकी पूजा की थी स्वामी जी द्वारा इस मठ को की जमीन खरीदने के बहुत पहले श्री श्री माँ से घुसड़ी से नाम द्वारा बीज गंगा पर दक्षिणेश्वर जाते हुए देखा था कि श्री ठाकुर नंगे बदन उस जमीन पर टहल रहे हैं उस समय इस जमीन के एक और कुछ केले के पौधे थे ठाकुर की उस प्रकार वहाँ घूमते देखकर कर ने आश्चर्य से सोचा था कि ठाकुर यहाँ कैसे आए उन्होंने उस समय वह बात किसी से नहीं कही बाद में स्वामी जी द्वारा उस जमीन को मठ के लिए खरीदने पर माँ ने योगीन माँ आदि कुछ स्त्री भक्तों से अपने उस दर्शन की बात बताई थी ठाकुर की इच्छा से ही वह जमीन मिली उन्होंने ही मठ के लिए इस जमीन को चुना था इत्यादि इन बातों को कहते हुए महापुरुष जी का स्वर रूंधने लगा उनका चेहरा लाल हो गया था उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा तभी समझो कि यह मठ ठाकुर ने ही बनाया है उन्हीं की इच्छा से यह मठ हुआ है वे युगावतार हैं इस मठ को केंद्र बनाकर वे संसार में अपने भाव का प्रचार करेंगे जिन्हें इस मठ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे भी महान भाग्यवान है यह श्री ठाकुर का मठ है श्री भगवान के रूप में वे सर्वत्र रहने पर भी इस मठ में वे विशेष रूप से हैं बड़े भाग्य से इस मठ में निवास होता है बेटा तुम लोग बहुत सावधानी से रहना मठ के सारे काम काज उन्हीं के सेवा उनकी सेवा समझकर सब काम करना बेटा जीवित ठाकुर की सेवा है तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हम लोग भी धन्य हो जाएंगे महापुरुष ने ऐसे तन्मय भाव से इन बातों को कहा कि सुनते सुनते सभी को प्रतीत हुआ मानो यह मठ देवभूमि है और हम लोग भी देवलोक के अधिवासी हैं महापुरुष को शिक्षा की रीति महापुरुष की शिक्षा की रीति अभिनव और अनुपम थी वे सभी को यथाधिकार मठ में के विभिन्न कामों की शिक्षा देते थे और आशीर् उच्च शिक्षित अशिक्षित शिक्षित आदि सभी स्तर के ब्रह्मचारियों को समान दृष्टि से देखते थे उन दिनों बेलूर मठ में भोग करने के लिए एक रसोईया भोग के बर्तन आदि मानने के लिए एक नौकर था गौशाला का काम करने के लिए भी एक नौकर था मठ के अन्य सभी काम ब्रह्मचारी और संन्यासियों को करने होते थे श्री श्री ठाकुर की पूजा विभिन्न मंदिरों में पूजा मंदिर धोधा कर साफ करना पूजा का भंडार रसोई का भंडार बाजार से सामान लाना मठ के आंगन और कमरों में झाड़ू लगाना सब्जी बाग और फूल बाग में काम करना गायों को पानी देना भोजन के आसन परिवेशन भोग और खाने की समस्त व्यवस्था करना भोग तैयार करने का जल पीने का जल संडास में डालने का पानी गंगा से के लाना दवा खाने में औषध देना गर्मी के दिनों में लान में पानी सिंचना दफ्तर का काम करना संध्या को दिया बत्ती देना आज आदि सभी काम साधु और ब्रह्मचारी लोग ही करते थे इस कारण घड़ी के कांटे के अनुसार काम करने की कोई प्रथा नहीं थी भोर से लेकर रात्रि तक अनुसार सभी लोग आनंद से काम करते थे महापुरुष भी स्वयं सभी कामों में सहयोग देते थे इससे प्रत्येक कार्य ठाकुर का ही कार्य और उनकी सेवा है यही सब लोग समझते थे अतः ऊंच नीच कामों का कोई प्रश्न नहीं उठता था उच्च शिक्षित अर्ध शिक्षित निम्न शिक्षित नवागत ब्रह्मचारी प्रत्येक को डेढ़ दो वर्ष सारे काम बारी बारी से करने करके उनमें अनुभवार्जन करना होता था स्वामी जी कहते थे जूता सिलाई से दुर्गा पाठ तक सभी काम समान दृष्टि से करना विशेष साधन है उस साधन में महापुरुष जी सभी को व्रति करते थे उससे एक और जिस प्रकार छोटे बड़े सभी कार्यों को समान महत्व देने की शिक्षा होती थी दूसरी दूसरी और कर्म क्षेत्र में शिक्षित और अशिक्षित का भेद मिटाकर सभी को समत्व में प्रतिष्ठित किया जाता था आपत्ति आपने आचरी धर्मजीव के सिखाए अर्थात स्वयं धर्म का अनुष्ठान कर लोगों को सिखाया जाए महाप्रभु श्री गौदेव की इस वाणी का अक्षरशा अनुष्ठान करके महाप्रभु जी साधु ब्रह्मचारियों का जीवन सर्वांग सुंदर और परिपूर्ण कर देते थे इतने अधिक काम कामकाज रहने पर भी सभी के आध्यात्मिक जीवन के प्रति वे बहुत ही सावधान दृष्टि रखते थे और सभी के जीवन को कल्याण के मार्ग में परिचालित करते थे हर एक व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान जब करता है या नहीं कौन किस समय सोकर उठता है कितनी देर तक जब ध्यान करता है ऐसे प्रश्न के प्राय प्रतिदिन ही पूछते थे उन दिनों ब्राह्म मुहूर्त में दोपहर को और संध्या समय जब ध्यान करना साधु जीवन के अनुशासन का अलंग्य नियम था संध्या की आरती में सभी को सहयोग देना पड़ता था महापुरुष जी खोखा महाराज प्रभृति सभी आरती में उपस्थित रहकर स्रोत आदि गाते थे कोई किसी कारण उपस्थित ना हो सका तो उसके लिए उसे उत्तर देना पड़ता था बिना आज्ञा लिए कोई भी मट के फाटक के बाहर नहीं जाता था